छांदोग्योपनिषद शांक्या अद्याय छत षोडश कला विशिष्टपुरपदेश अन्न भुक्त धा सनसी शिमदा सानोपचिता मनस शक्ति षोड़शा प्रविभ्य पुष्स कलात्वेन नित्य संयुक्त तद्वात नि दीक्षिता मनसोपचित शक्तिया प्रविभक्तियाातक्षण जीव विशिष्ट पुष्होड उच्य सत्या दृष्टा श्रोता मंता बोधा कर्ताज्ञाता सर्व्रियासम पुषो च च यस्याम सामर्थ्यानि दृष्टा हमारनायामर्थ्यहाँति चथाई दा इदीस्य साम मनमेव मानसेन हि बल संपन्ना बलिनो दृश्य लोक ध्यान के अन्न सर्वात्मक खाए हुए अन्न का जो अंश था उसने मन में शक्ति का संचार किया अन्न द्वारा संपन्न हुई उस मन की शक्ति का सोलह प्रकार से विभाग कर पुरुष की कला रूप से निर्देश करना इष्ट है मन में अन्न के द्वारा उपचित तथा सोलह भागों में विभक्त हुई उस शक्ति से संयुक्त उस शक्ति वाला देह और इंद्रियों का संघात रूप जीव विशिष्ट पुरुष षोडश कल सोलह कलाओं वाला कहा जाता है जिस शक्ति के रहने पर ही पुरुष दृष्टा श्रोता मनता बोधा कर्ता विज्ञाता तथा समस्त क्रियाओं में समर्थ होता है और जिसके क्षीण होने पर उसकी शक्ति का रास हो जाता है आगे चलकर श्रुति यह कहेगी भी कि जिसको अन्न की प्राप्ति होती है वही पुरुष शक्ति संपन्न होने से दृष्टा है संपूर्ण भूत और इंद्रियों की शक्ति मन के ही द्वारा है लोक में मनोबल से संपन्न पुरुष बलवान देखे जाते हैं तथा कोई के केवल ध्यानाहारी भी देखे जाते हैं क्योंकि अन्न रूप है अतः मानसिक बल अन्न से ही होता है षोडश कला सोम्या पुरुष पंचदसाहा निशी काम पिबापोमय प्राणो न पिबो विच्छेष्यत हे सोम्या पुरुष सोलह कलाओं वाला है तो पंद्रह दिन भोजन मत कर केवल यथेक्ष जलपान कर प्राण जलमय है इसलिए जल पीते रहने से उसका नाश नहीं होगा कला कला षोडशकला पुरुष से सोय षोडसकलपुरशा एक प्रत्यक्षीकर् पंचदस्य मसीसनम कर्षि काम तो यस्पिबोपस्थेणो विच्छेस्य दिक्षेद आपश्यते यस्मापोमयिकार प्राण इत्यवोचाम न ही कार्यम स्व कारणोपष्टम्भ अंतरेण विभ्रंसमान स्थातुम उत्साहते सोलह कलाएँ जिस पुरुष की है वह पुरुष सोलह कलाओं वाला है यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो पंद्रह दिन तक भोजन मत कर केवल यथेक्ष जलपान कर क्योंकि जल पीते रहने से तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं होगा अर्थात नाश को प्राप्त नहीं होगा कारण पहले हम कह चुके हैं कि प्राण जलमय यानी जल का विकार है और कोई भी कार्य अपने कारण के आश्रय बिना अविनष्ट रूप से स्थित नहीं रह सकता सह पंचदशा हानि नाशाथ हैनम उपसाद किम ब्रवीत्र सौम्य यजुंसी सामानी स होवाच न प्रतिभांति माँ प्रतिभा उसने पंद्रह दिन भोजन नहीं किया तत्पश्चात वह उस आरुणी के पास आया और बोला भगवन क्या बोलूं पिता ने कहा हे सौम्य रिक यजुह और शाम का पाठ करो तब उसने कहा भगवन मुझे उनका प्रतिभान स्फुरण नहीं होता सहैवम श्रुवा मनसोन्नमयत्व प्रत्यक्षे कर्तुम इच्छन् पंचदा नाशा सुनम नृतवान्थ ओसनी हैनम पितर उपसमोपगतवापगम्य चोवाच कि ब्रवीमी भो इतर आह ऋच सोम्यजुंसिमस्वेति पिता न वै मा मृगादी मम मनसि न दृश्यतर्थो हे भो भगवान नीति उसने ऐसा सुनकर मन की अन्नमयता को प्रत्यक्ष करने की इच्छा से पंद्रह दिन भोजन नहीं किया फिर सोलहवें दिन वह अपने पिता के पास आया और आकर बोला पिताजी क्या बोलूँ इस पर पिता ने कहा हे सौम्य रिक यजुह तथा सामवेद के मंत्रों का पाठ करो पिता के इस प्रकार कहने पर वह बोला हे hey भगवान मुझे ऋगादि का प्रतिभान नहीं होता तात्पर्य यह है कि मेरे मन में उनकी प्रतीति नहीं होती एवं उक्तवंतम पिता शृणु तत्र कारणम येनते ने त्रादिगादिनी न प्रतिभा इस प्रकार कहते हुए उस पुत्र से पिता ने कहा इस संबंध में तू कारण सुन जिससे कि तुझे उन रिगादि का प्रतिभा नहीं होता उवाच यहा सौम्य महतोभ्या तेकोंगार खोतमात्र पिशिष्ट सियात्न तथा तो न बहुदहेतव सौम्यते षोडशा कलाना कला शिष्टा सैदी तरी वेदुभवस्नाथ नैविज्ञासी वह उससे बोला हे में जिस प्रकार बहुत से ईंधन से प्रज्जवलित हुए अग्नि का एक जुगनू के बराबर अंगारा रह जाए तो वह उससे अधिक दाह नहीं कर सकता उसी प्रकार हे सौम्य तेरी सोलह कलाओं में से केवल एक कला रह गई है उसके द्वारा इस समय तू वेद का अनुभव नहीं कर सकता अच्छा अब भोजन कर तब तू मेरी बात समझ जाएगा तम होवा यथा लोके हे सौम्य महतो महत्तन रेकोंगार खोतमात्र ख्योतपरी शाद्य पिशिष्टशिष्ट सैद्भेना ततोपि तत्मादी सदपि न बहु दहेम खलु सौम्य तवान्ोपिता षोडशा कला कलाना कलावयवोतिशिष्टशिष्टा सैयां खोतमारु्युर्णी वेदासी न प्रतिप्यसे शुवा च मे मम वाचा मथेषमें जैसा नुक्स्व तबत उससे अरुणि ने कहा हे सौम्य लोक में जिस प्रकार ईंधन से आधान किए हुए बढ़ाए हुए बहुत बड़े परिमाण वाले अग्नि का उसके शांत हो जाने पर कोई खद्योत मात्र खद्योत के बराबर परिमाण वाला अंगारा रह जाएगा तो उस अंगारे के द्वारा उससे उसके परिमाण से थोड़ा सा भी अधिक दाह नहीं किया जा सकता उसी प्रकार हे सौम्य तेरी अन्न से उपचित हुई सोलह कलाओं में से केवल एक कला एक भाग रह गई है उस खद्योत मात्र अंगार के समान एक कला से तू इस समय वेदों का अनुभव नहीं कर सकता इस समय तुझे उनका ज्ञान न हो सकेगा अब पहले तू भोजन कर तब मेरा वचन सुनकर तू सब जान जाएगा स हा सा थप ससाद तम भतन य प्रपक्ष सर्वम भ प्रतिपेदे उसने भोजन किया और फिर उसके आरुणि के पास आया तब उसने जो कुछ पूछा वह सब उसे उपस्थित हो गया सह तथ्वा स भुगतवा हैनम पितरम शुश्रूषूपसाद तमहोपगतम्रकिंचादीसु पप्रक्ष ग्रंथ रूपजा विता सैतककेतु शर्व तत्ति पेद ऋगा ग्रंथतच उसने उसी प्रकार पिता के कथनानुसार भोजन किया उसके पश्चात वह सुनने की इच्छा से उस अपने पिता के समीप आया उसने पास आए हुए उस पुत्र से पिता ने ऋगादि में जो कुछ ग्रंथ रूप अथवा अर्थ समूह पूछा वह सब ऋगादी श्वेत केतु ने ग्रंथत तथा अर्थतः जान लिया ताम हो चथा सौम्य महतोभ्या हितई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 तम उच पुनः पिता यथा सोम्य महतोभ्यात सामनमेकनेोतम पिशिष्टम तम तृण्चूर्ण चोपसभाज्वलिए वर्धेत तेनेंगारेण तथा पूर्वपरिमाणा बहु दहेत फिर उसने पिता ने पित कहा सोम जिस प्रकार महत्वभ्याहित इत्यादि पदों का अर्थ अर्थपूर्व समझना चाहिए शांत हुए अग्नि का एक खद्योत मात्र अंगारा रह जाए और उसे तीर्ण तथा लकड़ियों के चूरे से संपन्न करके प्रज्वलित किया जाए अर्थात बढ़ाया जाए तो वह उस दीप्त हुए अंगारे से उस अपने पूर्व परिमाण की अपेक्षा भी अधिक दाह कर सकता है म्यते षोडशा कलाना एक नोपतालित तय तर् भेदानुभव्यन्म सौम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजो मयि वागि तज्ञा इस प्रकार यकार सोम्य तेरी सोलह कलाओं में से एक कला अवशिष्ट रह गई थी वह अन्न द्वारा वृद्धि को प्राप्त अर्थात प्रज्वलित कर दी गई अब उसी से तू वेदों का अनुभव कर रहा है अतः हे सौ मन अन्न में है प्राण जल में है और वाक तेजोमयी है इस प्रकार श्वेत केतु उसके इस कथन को विशेष रूप से समझ गया समझ गया एवं सौम्य ते षोडान नाम एका शिष्टा भूदतिशिष्टात पंचदा हान्यभुत एक फेनकैका कला चंद्रमस इवा परे क्षीणा सातिशिष्टा कला भुक्ते समाहिता तवा भुक्ोपहिता वर्धिपचिता श्राज्वलिदर्घ्यम छांदसम प्रज्वलिता वर्षिते वर्धि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 उस वृद्धि को प्राप्त की हुई कला से ही तू इस समय वेदों का अनुभव करता है अर्थात तुझे उनकी उपलब्धि होती है एवं व्यावृत्नुवृत्तिभ्याम अन्नमय मनस सिद्ध मृत्युपहृत्यन्नम सोम्य मन इत्यादि यथे तन्मसोन्न तव सिद्ध तथापोमय प्राण तेजो वागित्ये तदपि तदपी सिेद्यभिप्राया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 जिस प्रकार तुझे यह मन की अन्नमयता सिद्ध हुई है उसी प्रकार प्राण जल में है और वाक तेजो में ही है यह भी सिद्ध ही है ऐसा इसका तात्पर्य है इस प्रकार पिता के कहे हुए इस मन आदि के अन्नादि महत्व को श्वेत के तु विशेष रूप से समझ गया विजग्यो इति इन पदों की दिरोक्ति त्रिवृत्करण के प्रकार प्रकरण की समाप्ति के लिए है छांदोग्योपनिषदी ष्ठाध्याय सप्तम खंडभाष्य संपूर्ण